संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व धित्राष्ट्र और संजय की बातचीत वैश्व पांजी कहते हैं तदनंतर धित्राष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा संजय लोग कहते हैं पांडव उपप्लवनामक स्थान में आकर रह रहे हैं तुम भी वहां जाकर उनकी सुझ लो अजात शत्रु युधिष्ठि से आदरपूर्वक मिलकर कहना बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं संजय मैंने पांडुओं को कभी बेईमानी करते नहीं देखा उन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी मैं सदा इनमें दोष छुड़ा करता था पर कभी कोई भी दोष न पा सका जिसे इनकी निंदा करूं, ये समय पढ़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं प्रवास में भी इनकी मित्रता में कभी नहीं आई कमी नहीं आई ये सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं आजमीव वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है सुख और प्रियजनों के बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को यही दोनों बढ़ाते रहते हैं मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन श्रीकृष्ण भीमसेन साप्तिकी नकुल सहदेव और संपूर्ण संजय वंशीवीर हैं उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है गांडीधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है इसी प्रकार विजयी एवं दुर्धर शबीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोगों के स्वामी हो सकते हैं भीम के समान गधाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते माद्रीन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान हैं जैसे दो बाज पक्षियों के समूह को नष्ट करे उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ सकते पांडव पक्ष में जो धितुम्न धृष्टदुम्न नामक एक योद्धा है वह बड़े वेग से युद्ध करता है मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है पांड देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है साक्तिकी तो उनकी अभिष्ट सिद्धि में लगा ही हुआ है कुंती युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा लज्जाशील और बलवान है शत्रुभाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डाले मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ उतना भय मुझे श्री कृष्ण भीम अर्जुन नकुल और सहदेव से भी नहीं है क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है अतः तो वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे वह पूरा होकर ही रहेगा पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे वे उनकी बात नहीं टाल सकते संजय तुम वहाँ मेरी ओर से पांडवों और संजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण सातकी विराट एवं द्रौपदी द्रौपदी के पांच पुत्रों की भी कुशल पूछना फिर राजाओं के मध्य में समझानुसार जो भी उचित हो बातचीत करना जिससे भरतवंशियों का हित हो परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे ऐसी बात करनी चाहिए